ब्लॉक की, की, की एक, एक और पेश दिव्य दृष्टि दिव्य दृष्टि के श्रव्य संसार में प्रस्तुत है गीजू भाई की बाल कहानी कहानी का शीर्षक है हंस और कौआ एक सरोवर था समंदर जैसा बड़ा सरोवर उसके किनारे बरगद का एक बहुत बड़ा पेड़ था उस पर एक कौआ रहता था कौवा तो काजल की तरह काला था काना था और लंगड़ा था का बोला करता था जब वह उड़ता था तो लगता था कि अब गिरा की तब गिरा फिर भी उसके घमंड की तो कोई सीमा ही नहीं थी वह मानता था कि उसकी तरह की उड़ान कोई नहीं भर सकता ना कोई उसकी तरह बोल ही सकता है कौआ लाल बुझकड़ बनकर बैठता और सब कौ को डराता रहता, रहता एक बार वहाँ कुछ हंस आया आकर बरगद पर रात भर रहे सवेरा होने पर कौवे ने हंसों को देखा कौआ गहरी सोच में पड़ गया भला ये कौन होंगे ये नए प्राणी कहाँ के हैं? कौ ने अपनी जिंदगी में हंस कभी देखे होते तो वह उनको पहचान जाता लेकिन उसने तो हंस कभी देखे ही नहीं थे उसने अपना एक पंख घुमाया एक टांग उठाई और रौब भरी आवाज में पूछा आप सब कौन हैं? यहाँ क्यों आए हैं बिना पूछे यहाँ आकर क्यों बैठे हैं? हंस ने कहा भैया हम सभी हंस, हंस हैं घूमते फिरते यहाँ आ गए हैं। थोड़ा आराम करने के बाद आगे बढ़ जाएंगे कौआ बोला सो तो मैंने सब जान लिया लेकिन अब ये बताओ कि आप कुछ उड़ना भी जानते हैं या नहीं या अपना शरीर ऐसे ही इतना बड़ा बना लिया है हंस ने कहा हाँ हाँ उड़ना तो जानते हैं और काफी उड़ भी लेते हैं कौवे ने पूछा आप कौन कौन सी उड़ाने जानते हैं अपने राम को तो इंकावन उड़ाने आती हैं हंस ने कहा इंकावन तो नहीं लेकिन एकाद उड़ान हम भी उड़ लेते हैं कौआ बोला ओह हो एक ही उड़ान अरे इसमें कौन सी बड़ी बात है हंस ने, हंस ने कहा हम तो बस, बस इतना, इतना ही जानते हैं। है कौआ बोला कौं की बराबरी कभी ला, किसी ला, ने की है बोला कहाँ इंकावन उड़ान और कहा एक कौवा तो कौवा ही है और हंस हंस है हंस सुनते रहे वे मन ही मन हंसते भी रहे लेकिन उन हंसों में एक नौजवान हंस भी था उससे नहीं रहा गया उसका खून उबल उठा वह बोला कौ भैया अब तो हद ही हो गई। बेकार की बकवास क्यों करते हो आओ हम कुछ दूर उड़ लें। लेकिन पहले तुम हमें अपनी इंकावन उड़ाने तो दिखा दो फिर हम भी देखेंगे और हमें पता चलेगा कि कैसे कौआ कौआ है और हंस हंस है कौआ बोला लो देखो हंस ने कहा लो दिखाओ कौवे ने अपनी उड़ानें दिखाना शुरू किया एक, एक मिनट के लिए वह ऊपर उड़ा और, और बोला यहाँ हुई एक उड़ान फिर, फिर नीचे, नीचे आया और बोला ये हुई दूसरी, दूसरी उड़ान उड़ा, फिर, फिर पत्टे, पत्ते पत्टे पत्ते पर उड़कर बैठा और बोला यह तीसरी उड़ान बाद में एक पैर से दाहिनी तरफ उड़ गया और बोला ये चौथी उड़ान फिर बाईं तरफ उड़ा और बोला ये पांचवी उड़ान कौवा एक एक कर अपनी ऐसी उड़ाने दिखाता गया पाँच सात पंद्रह बीस पच्चीस पचास और इक्कावन उड़ाने उसने दिखाई दी हंस तो टकटकी लगा देखते और मन ही मन हंसते रहे इंकॉवन उड़ाने, उड़ाने पूरी करने के बाद, बाद, बाद। कौवा मुस्कुराते मुस्कुराते आया और बोला कहिए कैसी, कैसी रही ये उड़ाने ने, हंसो ने, ने, ने कहा उड़ाने तो गजब, गजब की थी, थी लेकिन अब आप हमारी भी एक उड़ान देख लीजिए कौआ बोला अरे एक उड़ान को क्या देखना है यूँ पंख फड़फड़ाए और यूँ उड़ लिए इसमें भला देखने वाली क्या बात है हंसू ने कहा बात, बात, बात तो ठीक है, है। लेकिन, लेकिन इस एक ही उड़ान, उड़ान में हमारे, हमारे साथ, साथ कुछ दूर, दूर उड़ना हो, हो तो चले आओ, आओ। उड़कर देख, देख लो, लो। तुम्हें पता तो, तो चलेगा कि यह एक उड़ान भी कैसी होती है कौवा बोला ठीक है मैं तैयार हूँ इसमें कौन सा शेयर मारना है हंस ने कहा लेकिन आपको हमारे साथ ही रहना होगा आप साथ रहेंगे थे थे थे। तभी तो अच्छी, तो अच्छी तरह से देख सकेंगे ना? ना। कौ बोला साथ की क्या बात है? है मैं तो आगे, आगे उड़ूंगा आप, आप, आप और क्या चाहते हैं? इतना कहकर कौ ने, ने फटाफट पंख फट फड़फड़ाए और उड़ना शुरू -फट कर दिया बिल्कुल धीरे धीरे पंख फड़फड़ाता हुआ हंस भी पीछे पीछे उड़ता चला इस बीच कौआ पीछे मुड़ा और, और बोला, बोला कहिए आपकी आप यही एक उड़ान है ना, ना या, या और भी कुछ दिखाना, दिखाना बाकी, बाकी है, है हंस, हंस ने कहा भैया थोड़े उड़ते, उड़ते चलो, चलो अभी, अभी आपको, आपको सब, सब पता, पता चल, चल जाएगा कौआ बोला हंस भैया आप पीछे पीछे क्यों आ रहे हैं इतनी धीमी चाल से क्यों उड़ रहे हैं लगता है आप उड़ने में बहुत कच्चे हैं हंस ने कहा जरा उड़ते रहिए धीरे धीरे उड़ना ही ठीक है कौए के पैरों में अभी और जोर बाकी था कौआ आगे आगे और हंस पीछे पीछे उड़ रहा था कौआ बोला कहो भैया यही उड़ान दिखानी थी ना? चलो चलो अब हम लौट चलें। तुम थक गए होगे। इस उड़ान में वैसे भी कोई दम नहीं है हंस ने कहा जरा, जरा आगे, आगे तो उड़िए अभी, अभी उड़ान, उड़ान दिखाना तो बाकी है कौआ आगे उड़ने लगा लेकिन, लेकिन अब वह थक चुका था, था अब तक, तक, तक आगे था, था लेकिन, लेकिन अब वह पीछे रह गया हंस ने पूछा कौ भैया पीछे क्यों रह गए उड़ान तो अभी बाकी है कौआ बोला तुम उड़ते चलो मैं देखता आ रहा हूँ और उड़ भी रहा हूँ लेकिन कौवे भैया अब ढीले पड़ते जा रहे थे उनमें अब उड़ने की ताकत नहीं रही थी उसके पंख अब पानी छूने लगे थे हंस ने कहा कौवे भैया कहिए पानी को चोंच छुआ कर उड़ने का कोई नया तरीका है क्या कौआ क्या जवाब देता हंस आगे उड़ता चला गया और कौआ पीछे रहकर पानी में डुबकिया खाने लगा हंस ने कहा, कहा कौए भैया अभी मेरी उड़ान तो देखना बाकी है आप थक कैसे गए पानी पीते पीते भी कौवा आगे उड़ने की कोशिश कर रहा था कुछ दूर और उड़ने के बाद वह पानी में गिर पड़ा हंस ने पूछा कौं भैया आपकी ये कौन सी उड़ान है बावनवी या तिरपनवी लेकिन कौआ तो पानी में डुबकियाँ खाने लगा था और आखरी लेने की तैयारी कर रहा था हंस को कौवे पर कौ़ी दया आ गई वह फुर्ती से कौवे के पास पहुंचा और कौवे को पानी में से निकालकर अपनी पीठ पर, पर बैठा लिया फिर उसे लेकर आसमान की ओर उड़ चला कौवा बोला ओ भैया ये तुम क्या कर रहे हो मुझे तो चक्कर आ रहे हैं। तुम कहाँ जा रहे हो नीचे उतरो नीचे तो उतरो थोड़ा कौआ थरथर कांप रहा था हंस ने कहा अरे जरा देखो तो सही मैं तुमको अपनी एक उड़ान दिखा रहा हूँ सुनकर कौआ उसको अपनी बेवकूफी का पता चल गया वह गिड़गड़ाने लगा यह देखकर हंस ने उसे नीचे उतारा और बरगद की डाल पर कौे को बैठा दिया तब कौ को लगा की हाँ अब जी गया लेकिन उस दिन से कौआ समझ गया कि उसकी विसाद कितनी है उसने अपने आप पर घमंड करना छोड़ दिया अभी आप सुन रहे थे गिजू भाई की कहानी हंस और कौआ वाचक स्वर भारती परिमलमल